Says the king. त्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में दो अधिकरण हो गया था यहां मृत्यु के समय में शरीर से प्राणादि संघात निकलता है तो किस क्रम से निकलता है इसी विषय पर विचार चल रहा है। में एक मंत्र है दो स्थान में मंद्रा आया है अस्य प्रयतो पुरुषस्य वांग मनसि संब मनप्राणे प्राणे प्राणस्तेजसी तेज पर जब जीव यहां से निकलता है प्रयतः हाँ पुरुष उसका वाग मन से दे तो वाणी आदि जो इंद्रिया है ये इंद्रिया मन में लीन हो जाती है और मन प्राण में लीन हो जाता है प्राण तेजस्वे यानी जीवात्मा में लीन हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा में ले होता है ये क्रम बताया किस प्रकार शरीर से ये जीवात्मा निकलेगा इसमें प्रश्न यह था कि जो वांग मन से संबद्ध है ये कहा ये वाणी शब्द वांग शब्द का प्रयोग किया वाक इतने ही कहा तो वाणी शब्द से यहां वाणी को ही स्वरूपता लेना चाहिए अर्थात वाणी आदि जो इंद्रियां स्वरूपतः मन में लीन होती है ऐसा लेना चाहिए अथवा वाणी के वृत्ति विशेष वाणी के जो कार्य है प्रवृत्ति है बोलना इत्यादि वो प्रवृत्ति मन में लीन होती है ये दो पक्ष हो सकता है इसको लेके विचार किया था प्रथमाधिकरण वाघाधिकरण में निश्चय किया कि वाणी आदि स्वरूपतः मन में लीन नहीं होती है क्योंकि स्वरूपतः वो मन जो है वाणी आदि का कारण नहीं है तो स्वरूप लय विकार का उपादान में देखा गया जिस कारण से जो कार्य बनता है उस कार्य का लय अंत में उस कारण में उपादान कारण में होता है ये सामान्य नियम है इसलिए वाणी और मन के बीच में कार्य कारण भाव नहीं है वृत्ति संबंध है किंतु कार्य कारण भाव नहीं है इस हेतु से वाणी का स्वरूप मन में लय नहीं कहा जा सकता किंतु वाणी वृत्तियों का वाणी सहित सभी इंद्रिय लेना है सारे इंद्रियों के वृत्तियां मन में लीन हो जाती तो इंद्रिय वृत्तियों का लय है यह निश्चय किया था इसी प्रकार मन प्राणी में भी इसी प्रकार कहा तो मन जो प्राण में लीन होता है वो भी वृत्तियों के द्वारा होता है तो मन और प्राण के बीच में कार्य-कारण संबंध नहीं है अब उसके बाद तीसरे स्तर पे मन प्राणे प्राण तेजसी ऐसा आया तो मन प्राण में प्राण तेज में लय होता है अब तेज शब्द से यहां क्या लेना है तेज शब्द का अर्थ सूक्ष्म भूत भी होते हैं क्योंकि तो तत्ज व श्र जदा इत्यादि वाक्य वहीं के में आता है तो तेज शब्द का अर्थ भूत सूक्ष्म ऐसा भी होता है और प्रसिद्ध अग्नि आदि तेज है अथवा तेज के द्वारा उपलक्षित होता है सूक्ष्म शरीर जीवात्मा तो इसमें से कौन सा लेना है इस विषय पर ये सो अध्यक्ष अधिकरण आ गया अध्यक्षाधिकरण तो अध्यक्षाधिकरण का यहां न्याय संग्रह देखिए न्याय संग्रह हो गया था ये प्राण को लेकर के विचार किया इसमें सूत्र है सो स्वध्यक्षे ददुपगमादिभ्य वह प्राण आदि अध्यक्ष में लीन होते हैं ऐसा क्यों कहा क्योंकि जहां उत्क्रमण की बात आई है बृहदार नद में जैसा छांदो के उपनिषद में है वैसा ही बृहदार नद में भी उपलब्ध होता तो को में है का प्रसंग जहां आया वहां एक राजा का दृष्टांत दिया जैसा राजा कहीं जाने के लिए महल से प्रस्थान करता है तो उस समय राजा के जितने भी सेवक हैं अंगरक्षक है मंत्री आदि है सभी इनके साथ एक साथ निकलते हैं। उसी प्रकार जब ये पंचराध्यक्ष जीवात्मा इस पिंजरे से इस शरीर से निकलता है तब सभी इंद्रिय प्राण आदि एक साथ उनके साथ भी निकलते हैं तो ऐसे कथा वहां आई है दृष्टांत आया उसी के आधार पर यह निश्चय किया जाता है यहां तेज शब्द से जीव में ही लय मानना चाहिए तो तेज यहां लिंग शरीर का उपलक्षण मान करके, सूक्ष्म शरीर का उपलक्षण मान करके वो तेज शब्द से सूक्ष्म शरीर को लेकर के तदुपहित जीव को भी लिया गया तो ये कह रहे हैं कि स्वाध्यक्ष तदुपगमादिभ्य के लिए हेदु दिया कि उपगमादि वैसा देखा गया क्योंकि आत्मा न अंतकाले सर्वे प्राणास अभिसमायंती ऐसा वाक्य आता है इसी जीवात्मा को वह आत्मा शब्द का प्रयोग किया अंतकाल में इसी जीवात्मा के साथ एक हो जाता फिर आगे कहेंगे ये कैसे एक होते हैं और ये परमात्मा में लीन होता है तो उसका क्या अर्थ है और जब ये शरीर से निकलता है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते कोई मर जाता है पता ही नहीं चलता है कि कहां से निकल गया कौन से रूप में निकल गया इसका अभी दर्शन नहीं होता है किसी को और अथवा अनुभव भी नहीं होता है कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ती है किसी को पता नहीं जैसे लोग मिशन लगा के बैठते हैं देखने के लिए कब मृत्यु होती है ऐसे देखने के लिए तो मरीज ऐसे ही मर जाता है पता ही नहीं चलता कब मृत्यु हो आजकल यंत्र लगाते हैं तो यंत्र में पता चलता है कुछ लेकिन कभी कभी आ, मरने के बाद भी यंत्र चलता रहता है वो उसका तो वो दिखाता रहता है और कभी पहले भी होता है ऐसे होता है तो निश्चित समय एकदम पक्का करना मुश्किल हो जाता है फिर बाद में कुछ समय के लिए शरीर में उष्णता रहती है कभी कभी एक एक दो बार बाहर निकल कर के वापस भी आता है ऐसा भी होता है बीच में थोड़ा गैप हो जाते हैं हार्ट बीट्स बंद हो जाता है फिर शुरू हो जाते हैं ऐसे सब चलता है इसीलिए ये कैसा होता है ये बोलना बड़ा मुश्किल है तो ये अंदर सब रखने पर भी मालूम नहीं हो रहा तो ये इस विषय पर कर, विचार करके कहेंगे हमारे शास्त्रीय निर्णय क्या है जो मरता मरते समय दिखाई क्यों नहीं देता? दिखाई देते तो था, अच्छा था कहा जा रहे क्या आ रहे जो पता चलता तो ऐसा सारा विचार करेंगे तो यहां तो ये कह रहे हैं कि ये उपगमादि जो हेदु है तद उपगमादिभ्या उपगमन उसके पास चले जाना ये इंद्रिय आदि यहां प्राण सहित प्राण वृत्ति सहित इंद्रिय सारे ये जीवात्मा के पास अंधकाल में चले जाता है ऐसा ही बृहदारण्य उपनिषद चतुर्थाध्याय तृतीय पास ज्योति ब्राह्मण में निश्चय किया इसी के आधार पर यह करना चाहिए ज्योति ब्राह्मण का अंतिम ब्राह्मण वाक्य है उसी में यह निश्चय किया है इसलिए यहां तेजसी शब्द से तेजस शब्द से जो उपलक्षित जीव है उसको लिया जाएगा यानी वहां तेज शब्द से तो सूक्ष्म भूतों को ले सकते हैं सूक्ष्म भूत के द्वारा लिंग शरीर आ जाता है लिंग शरीर के उपहित जीवात्मा हो जाते हैं और बाद में फिर वो परमात्मा में लीन होते हैं ऐसा कहा व्यापक तत्व में लीन होता है भाषी में देखिए स्थित यस्य यदो न उत्पत्ति तस्म प्रवृत्ति वृत्तिलयो न स्वरूपलय पूर्व दो गत में यह निश्चय किया गया था कि का अर्थ है यह स्थित हो गया निश्चित हो गया कि जहां से जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है उसी में स्वरूप लय नहीं होता है वृत्ति लय होता है प्रवृत्ति का लय होता है प्रवृत्ति शांत हो जाती है स्वरूप लय वस्तु का स्वतः लय नहीं होता है जो वस्तु जिससे बनी हुई वो वस्तु का लय उसी में होगा उस उपादान में होगा अन्यत्र कभी भी स्वरूप लय नहीं होता इधम इधानीम प्राणस्तेजसि इतना चिंतित इस विषय को लेकर के प्राणस्तेजसि के विषय में यहाँ चिंतन किया जाता है तो दो वाक्य का चिंतन हो गया था वहां मन, मन में और मन का प्राण में ये दो अधिग्रहण के द्वारा चिंतन हो गया अब तीसरे स्तर पर आ गया प्राणस्तेजसि अब यह प्राणस्तेजसि का अर्थ क्या है यह चिंतन करना उसी वाक्य को लेकर के आगे चलना किम यथाश्रुति प्राणस्य तेजस्व मृत्यु पर जैसा सुना गया इसमें दो विकल्प हो सकता जैसा सुना है प्राण तेज में लीन होता है ये चलता हुआ जो श्वासोच्छ्वास जो प्राण है शरीर को गर्म रखता है शरीर के सारे कार्य को कराता है ये प्राण वृत्ति तेजस्वी वृत्यु तेज में वृत्युपसंहार करेगा तेज में लय करेगा तेज होता है यहां अभी यह तेज का अर्थ अग्नि आदि लेना जो अग्नि का सूक्ष्म भूत है उसमें उसमें लय करेंगे किंबा एक पक्ष में यह होगा किंबा अथवा देहेन्द्रिय पंचराध्यक्षे जीवे अथवा देह इंद्रिय पंचर के अध्यक्ष जो पंचर है पिंजरा है तो पिंजरा के अध्यक्ष जीव में लय होगा क्योंकि तेज शब्द से जहां जीव रहता है जीव का प्रतिबिंब पड़ता है उसको भी लिया जा सकता कभी व्यक्ति का नाम व्यक्ति का स्थान को लेकर के भी होता है पद को लेकर के होता है जहां निवास करते निवास स्थान को भी लेकर के होता है तो ऐसा ही यहां ये पंजर के अध्यक्ष है ये जीवात्मा इसी में लीन होता है ऐसा दो विकल्प एक तो तेज में ही लीन होता है अथवा ये देहेंद्रीय पंजराध्यक्ष जीव में लीन होता है ऐसा विकल्प करके त्रुदेर अनधि सं प्राणस्य तेजस्व संपत्ति से अब श्रुति साक्षात कही रही है तो श्रुति के कथन को शंक, शंकित नहीं किया जा सकता शंकनीय यानी उसमें ननु नहीं किया जा सकता श्रुति ने ऐसा क्यों कहा श्रुदी तो प्राणस तेजस साक्षात बोल रही है अब उसको क्यों ऐसा है प्राण का क्या अर्थ है ऐसा इत्यादि अतिशंका नहीं करनी चाहिए जहां सामान्य बात समझ में आती है उसको लेकर के शंका करना जो है उसको आदिशंका बोलते जब समझ में आती है फिर और शंका करते हैं उसमें अनावश्यक शंका करते हैं। अब वो समझ में ना आते हैं तो शंका करें तो उचित है लेकिन समझ में आने के बाद जो सामान्य बातें होती है उसमें आदिशंका नहीं करनी चाहिए स्पष्ट है प्राण स्तेज ऐसा स्पष्ट है तो पूर्व आदि कहते हैं कि इसलिए आपको फिर प्राण तेजसी के विषय में शंका करने की आवश्यकता नहीं श्रुदी तो स्वीकार करना पड़े क्यों अश्रुद कल्पना या जीवात्मा की बात ही नहीं है जीवात्मा का को कोई नाम ही नहीं लिया ऐसे में यह श्रुद कल्पना नहीं है श्रुदी के द्वारा नहीं है श्रुदी से बाहर जाके आप कल्पना कर रहे हो इसलिए अन्याय होता है ये सही नहीं होता ये जैसा कहा श्रुदी में वैसा ही मान लेना ठीक है प्राणस्तेजसी कहा प्राण तेज में होता है बस इतना मान लो हो गया तेज शब्द का अर्थ विशेष आगे करेंगे ये पक्ष होने पर इसके उत्तर में कहते हैं टीका में देखिए तृतीय पंक्ति में टीका है प्राण से तेज प्रकृतिगत्वे तेजसी वृत्तिलयो वृत्तिलयस्य उक्त न्याय शक्यशंग तेजशब्द से चूत विशेषवाचिनो जीवे प्रसिद्ध भावात ये कारण है ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय है कि प्राणस्तेज प्रकृति तो अभावे भी प्राण तेज प्रकृतिक नहीं है प्राण कहां से उत्पन्न हुआ तेज से उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता इसलिए तेज प्रकृति के प्राण ना होने पर भी तेजसी वृत्तिलय से उक्त न्याय जो पहले कहा है उसी दृष्टि से तेज में प्राण का वृत्ति लय हो सकता है जैसे वाक का वृत्ति लया मन का वृत्ति लया गदाधिकरणों में कहा गया ठीक उसी प्रकार तेज का जो प्राण का वृत्ति लया तेज में संभव है अब स्वरूप लय नहीं होगा तो इसलिए एक पक्ष में उत्तर न्याय नक्य संग ऐसी एक शंका करने का स्थान यहां है तेज शब्द से जूत विशेषवाचिनों जीवे प्रसिद्ध अभाव और तेज शब्द जो है ना भूत विशेषवाची मत अग्नि को कहता है अग्नि का सूक्ष्म रूप को तेज कहते हैं तो ऐसे तेज शब्द तो अग्निवाचक है तो अग्निवाचक तेज शब्द का जीव में प्रसिद्धि है नहीं तेज शब्द से जीवात्मा को लिया जाता है ऐसा कैसे मालूम हो तो जीवात्मा से उसका कोई संबंध इसीलिए प्राण से उपगमा अनुगमा अवस्थान श्रुदी तेजो द्वारा तस्म उपगमान प्राण आवृत्ति लया इसीलिए पूर्व पक्षी अभिप्राय लाया है कि जीवात्मा में उपगमन अनुगमन तो जीवात्मा के पास जुड़ जाना जीवात्मा के साथ जुड़ जाना प्राण का होता है और जीवात्मा के साथ अनुगमन की भी आती है यहाँ से जब निकलते हैं जैसा राजा के अनुगमन करते हैं अंगरक्षक आदि सेवक उनके अनुगमन करते हैं उसी प्रकार जीवात्मा जब इस शरीर से प्रयाण करता है तो उस समय सारे ये प्राण आदि इंद्रिया समूह उनके साथ में निकलता ऐसा कहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके साथ में जाने का है ही है जीवात्मा ने उपगम अनुगम अवस्थान श्रुदी ये जो श्रुति है इन श्रुदियों का क्या अर्थ करना चाहिए पूर्व पक्ष का अभिप्राय में तेजों द्वारा भी तस्मिन उपगमनादि योग तेज के माध्यम से भी हो सकता ये जो उपगमनादि कहा गया तेज को मध्यस्थ रख करके यानी तेज को अग्रणी करके आप वो भी कह सकते मतलब तेज मुख्य है मान करके उन्हीं के साथ सब हो जाता है ऐसा होता क्योंकि आगे जाकर के एक अधिकरण आएगा रश्मि अनुसारी ऐसा एक सूत्र आएगा उसमें यह सुंदर व्याख्या करेंगे यहां से जब शरीर निकलता है तो निकल के शरीर से अलग होके जब सूक्ष्म शरीर निकलेगा तो वो किस प्रकार यात्रा करेगा आपने बोला यहां से चलकर के जाने का है उधर दक्षिणायन जाना उत्तरायण जाना बहुत लंबे लंबे रास्ते बताए तो ये मार्ग पर चलना पड़ेगा अब चलेगा तो कोई माध्यम तो चाहिए वैसे कैसे चलेगा या तो हवा के द्वारा चलेगा जैसा सुगंध पंचदशा अध्याय में कहा है ना वो जैसे पुष्प से सुगंध निकलते हैं वैसे शरीर से प्राण आदि सूक्ष्म शरीर निकलते हैं ऐसा कहा वायु वायुंधा निवास यात हम जो रोज पढ़ते हैं इसमें कहा तो जो वायु के द्वारा वो निकलता है निकलने के बाद में सुगंध वायु में चलता ही रहता है। और एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हो ऐसा होता है यह विदा में कहा तो इस प्रकार भी यात्रा कर सकते अथवा अन्य कोई मार्ग हो सकता है किस प्रकार यात्रा करेंगे तो वो रश्मि अनुसार इत्यादि वहां कहेंगे धुआं रूप में रश्मि के रूप में कुछ कुछ बताएंगे तो वहां भी रश्मि का आधार लिया यानी प्रकाश का आधार लिया सूर्य रश्मियों का चंद्र रश्मियों का वहां आधार लेकर के कहा उसी दृष्टि से यहां भी ये जो अनुगमन आदि है जीवात्मा के साथ तेज के द्वारा हो सकता है तो प्राण तेज में लीन होगा और तेज सब उनके साथ चल करके ऊपर जाएगा ऐसा हो सकता इसलिए तस्म उपगमनादि योगा उपपत्ते तेजस्व प्राणवृत्ति लय है इतर्थ है यह प्राण का पूर्ण लय नहीं माना है पूर्वादि ने भी पूर्वादि ने केवल वृत्ति लय माना है पूर्वाधिकरण के आधार पर वृत्ति लय माना क्योंकि कार्य कारण में मुख्य लय हो सकता है ये तो इससे किया इसलिए प्राणवृत्ति लय ऐसा करके कहा तो प्राणवृत्ति का लय तेज में होता है यह तेज का जो विशेष विवक्षा है इसको प्रस्तुत करने के लिए यह अधिकरण लाया क्योंकि तेज शब्द प्रसिद्ध है अन्यत्र और उसका जो विशेष विवक्षा को यहां प्रकट करना चाहते हैं इस दृष्टि से यहां अभी सिद्धांत आया है तो सिद्धांत में कहा एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते भाष्य में कहा स्वाध्यक्ष सब प्रकृत प्राणो अध्यक्षे अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधि के विज्ञानात्म अवतिषते सकृत प्राण वो जो प्रकृत प्राण है जिस प्राण के बारे में चर्चा आरंभ की गई वो प्राण ये प्राण जो है ना अध्यक्षे अध्यक्ष में करेगा अध्यक्ष का मतलब अक्षिणी यदि अध्यक्ष है जो अक्षी अक्षि का अर्थ देखते रहना तो अधि उसमें जो है अव्य भाव में आधी हो जाता है तो अध्यक्ष शब्द का यहां ऐसा अर्थ किया अध्यक्षिणी अध्य, तो अक्षी के साथ रहता है हमेशा देखता रहता जानता रहता उसको अध्यक्ष कहते जैसा प्रत्यक्ष शब्द भी उसी से बनता है प्रा उपसर्ग लगाएंगे तो प्रत्यक्ष हो जाएगा और नहीं लगाएंगे तो अध्यक्ष रहेगा तो अध्यक्षिणी ऐसा तो ये अध्यक्ष कौन है हमेशा जानने वाला ये इंद्रिया आदि व्यवहार को शरीर के सारे कार्यकलाप को जानने वाला कौन है तो कहते हैं उसका लक्षण दे रहे हैं अब यहाँ भाष्यकार ने जो जीवात्मा का लक्षण दिया उसको ध्यान में रखना ये जीवात्मा का लक्षण है जीवात्मा कैसा होता अध्यक्ष कैसा होता क्योंकि यहाँ साक्षी को जीवात्मा को अलग नहीं करते हुए मैंने प्रमादा और साक्षी को अलग नहीं करते हुए एक साथ मिला के बोल रहे हैं अविद्या कर्म पूर्व उपाधि के विज्ञात्मन अवतिषे तो अविद्या है कर्म है पूर्व पूर्वप्रज्ञा जिसकी तो चा, चा, उपाधि तो अविद्या कर्म पूर्व अद्याव्रज्ञा उपाधि अविद्या कर्म पूर्व उपधय तो ये उपाधि कहा उसमें कब प्रत्यय लगेगा बहुरे समाज करने पर तो ऐसा उपाधि वाला तो ये इतना इनकी उपाधि है कि एक तो अविद्या है और कर्म है पूर्व प्रज्ञा है ये सब उपाधि है तो इन उपाधियों के साथ वहित रहता हुआ या इन उपाधियों के साथ विशिष्ट रहता हुआ उपहित कहेंगे तो साक्षी हो जाएगा और विशिष्ट कहने पर वो जीवात्मा प्रमादा होता है ये प्रक्रिया के अनुसार ऐसा तो अविद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा उपाधिकार तो हो गया अंधकरण आ गया अंधकरण का सारा कार्य आ गया इसमें उपहिद रहेगा वो साक्षी आत्मा और इसमें विशिष्ट रहेगा तो वो प्रमादा है जीवात्मा ऐसे विज्ञान आत्मनी इस आत्मा का नाम विज्ञान आत्मा ऐसा कहा है शास्त्रों में विज्ञान आत्मा जीवात्मा है यह विज्ञान आत्मा में ही स्थित होता है ये प्राण जाके विज्ञान आत्मा में लीन होता ऐसो उपाधियों के साथ उसमें रहेगा तो ये सूक्ष्म शरीर हो गया अब पूरा प्रज्ञा भी है सब संस्कार है सब कुछ है सूक्ष्म शरीर है तत्प्रधाना प्राणवृत्तिर्भवीत्य इसका अर्थ ये है कि इनके प्रधानता से यानी विज्ञान आत्मा को पुरोधा मान करके उसको आगे रहकर के प्राणवृत्ति प्रवृत्त होती है इनकी अध्यक्षता में प्राणवृत्ति काम करती है इसलिए प्राणवृत्ति वहां जाकर के एक हो जाती कुतहा क्यों ऐसा कहा क्योंकि यहां तेज शब्द में जीवात्मा लेने के लिए कोई उपाय तो नहीं दिख रहा आप अश्रुद कल्पना कैसी की तो कहते हैं अश्रुद कल्पना नहीं है इसी प्रसंग में जीवात्मा के संबंध में ये ब्रदारण्य उपनिषद ज्योतिर्ब्राह्मण में ऐसा ही विचार किया है वहां आत्मशब्द का प्रयोग स्पष्ट किया था तो एवेव इमम आत्मा अंतकाले सर्वे प्राणा अभिमायतीसी ऐसा कहा जैसा राजा का दृष्टान्त देकर के दाष्टिक रूप में कहा एवे इसी प्रकार इमम आत्मा इसी आत्मा को अंतकाले अंतकाले जमा जैसा बोला वैसा अंतकाल में मरण काल में अंध हो गया उस काल में सर्वे प्राण अभिसमती सारे प्राण सम्मिलित हो जाते हैं सारे प्राण वहां जाकर के एकत्र हो जाते हैं सम्मेलन करते हैं अभिसमयंत येद ऊर्धोच्वासी भवति, वो कब होता है जिस अवस्था में यहां मरी यश्याम अवस्था ऐसा करना है जिस अवस्था में एदत ऊर्धोच्छ्वासी भवति, ये जो पिंड है ना शरीर पिंड ये जो शरीर है ऊर्धोच्वासी होता है ऊर्धो को पकड़ेगा मन उदान को पकड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो उदान को खींचने का जब आरंभ करता है तब ये सारे जाके प्राण में जाके जीवात्मा में एक साथ मिल जाते तो ऊर्ध् उच्छ्वासी उच्छ्वसनशीला ऊर्ध्व ऊपर की ओर खींचना अभी आरंभ हो गया हो जिसका ऐसे स्थिति में ये सभी एक साथ ही हो जाता है प्राण भी वहां जाके मिलता है और वहां फिर कोई शेष नहीं इसलिए श्रुत्यन्दर श्रुत्यन्दरम अध्यक्ष उपगामिना सर्वान प्राणान अविशेषण दर्शाई यह जो श्रुत्यन्दर है ब्रदारणिक श्रुति है यह श्रुति अध्यक्ष का उपगामी रूप से सभी प्राणों को अविशेष रूप से दर्शाया ये श्रुति का ये कथन से निश्चय होता है कि ऐसा ही छांदोग्य में भी तेज शब्द से जीवात्मा का ही ग्रहण किया जा सकता है ऐसा करना चाहिए यह निश्चय होता विशेषेण चम उत्क्राम तम प्राणो अनुत्क्रामति और विशेष रूप से भी कहा जब चतुर्थ ब्राह्मण में शारीरिक ब्राह्मण में जाकर के सामान्य ने पहले कहा अनंतर में विशेषेण अभी प्रतिपादन किया जैसे उसके उत्क्रमण करते हुए प्राण अनुत्क्रमण करते प्राण उसी के साथ जाता है अब आत्मा वहां से निकल रही है तो वो जान करके प्राण एक सच्चे सेवक के समान उसी के साथ में जाता इति पंचवृत्ते है, है प्राण से अध्यक्ष अनुगामिताम दर्शन उसी वाक्य में शारीरिक ब्राह्मण में पंचवृत्ति जो प्राण है पांच पांचवृत्तियां जिस प्राण के वो प्राण हो गए पंचवृत्ति ऐसे प्राण के अध्यक्ष अनुगामिताम अध्यक्ष का अनुगमन करता है ऐसा सुधी दिखाती अनुवृत्ति दामते इधरेश और उस प्राण के अनुवृत्तन करते हुए अन्य भी सब उत्क्रमण करते हैं प्राण अनुत्क्राम सर्वे प्राण अनुत्क्रामी जब प्राण अध्यक्ष के साथ निकलना आरंभ करता है तो उस प्राण को देखते हुए अन्य जो इंद्रियां हैं वे इंद्रिय भी इनके साथ उत्क्रमण करने के लिए प्रारंभ करते हैं इनका उद्यम तो अब तब उस समय निकलना होता है अब क्या है उस समय सविज्ञानो भवती इति च अंदर विज्ञानमत्व प्रदर्शनी ना उस समय आपको लगता है कि बेहोश हो गया जो शरीर है वह मृतप्राय दिखता मरा हुआ दिखता ऐसे में आप सोचेंगे कि अभी होश नहीं है कुछ समझ में नहीं आता ऐसा लेकिन श्रुति कहती ऐसा नहीं है वो उस समय जो है ना देख लेता है जान लेता है सविज्ञानो उसको जानकारी रहती है कि कहां जाना है ये जानकारी रहती है अब जाना तो है यहां से निकल करके पता ही नहीं है कहां जाना है ऐसा कैसे जाएंगे तो शरीर के साथ में आप देखेंगे तो वो बेहोश दिखाई पड़ेगा मतलब मीटर देख करके अंदर रखकर के देखेंगे तो बेहोश ही दिखाई देंगे वो बेहोश है कुछ पता ही चल रहा है वो मालूम नहीं हो रहा कोई पूछेगा तो भी कुछ नहीं बोलता ऐसा होगा और शरीर धीरे धीरे ठंडा होना भी लगेगा तो वो पूरा बेहोश दिखता है किंतु वो अंदर से जो है होश में होता है वो अंदर से उनको मालूम पड़ता है कि वो कहां जा रहे और जैसा उत्तम स्थान में जा रहे हैं वो अच्छा लगता है तो ठीक है अब जहां भी जाना होगा वहां उस समय कोई चयन नहीं होता है उसका चुनाव नहीं कर सकते कर सकते हैं कि कौन से दिशा में जाना है यानी उत्तरायण में जाना दक्षिण आयन में जाना कौन से कर्म में जाना कौन से शरीर लेना ये चुनाव तो नहीं कर सकता है किंतु वो जानकारी हो जाती है क्यों तो पहले एक दृष्टान्त दिया था ना वो तो तृण जलुगा का दृष्टांत दिया तो ये पीछे छोड़ करके आगे को पकड़ करके जाता है एक पत्ते के तिनके को छोड़ करके दूसरे पत्ते के तिनके को वो तृण जलुगु पकड़ता है तो पकड़ करके आगे जाता है यही सविज्ञान होता है सविज्ञान तो प्राण नहीं हो सकता क्यों प्राण तो निश्चेष्ट नि... नि... नि... होता प्राण का निश्चे मतलब निचे... चेतन नहीं होता चेतन होता तो अचेतन तो कैसे विज्ञान को जानेगा? इसलिए तस्त अपीतक्राम से प्राण प्राणस्य अवस्थान दर्शय ऐसा जो अध्यक्ष है जीवात्मा है उसी में ही सभी कर्णों के सहित तस्तक अपीता अपीतानि अभी कर्णग्राम अपीत कर्णग्रा ये स वो हो गया अपीत कर्णग्राम कर्णाना ग्राम समूह कर्णग्राम तो कर्णों के समूह जितने भी हैं वो सबको लय कर दिया गया अपीत कर दिया लय किया ऐसा जो प्राण है वह प्राण भी उस जीवात्मा में अवस्थित हो जाता है यह दिखाता इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि जीवात्मा में जाए प्राणस्तेजसी कथम प्राणो अध्यक्ष अधिक अवाप क्रियते कहते यहां तो प्राणस्तेजसी इतने मात्र सुना श्रुति में हमें ज्ञात नहीं हो रहा है कि आप कैसे ये प्राण को अध्यक्ष में करने के लिए ये तेज शब्द में अधिक जोड़ दिया यानी जीवात्मा को जोड़ दिया जीवात्मा को अवाप कर दिया अवाप मान जो अन्य से जोड़ करके लाना इसको कहते अवाप औरप दो शब्द का प्रयोग होता मीमांसा तो अधिक स्वीकार करना एक तो तेज तो बोला है लेकिन उसके साथ में एक और को लेके आया आपने जीवात्मा को जबकि जीवात्मा के बारे में यहां श्रुति में कथन नहीं है तो बोलते हैं नैश तो ये अबाब करना कोई दोष नहीं है क्यों अध्यक्ष प्रधानवाद उत्क्रमणादि व्यवहार से अरे सामान्य दृष्टि से देखो कहीं भी कई कोई जाता है उत्क्रमण करता है कोई यात्रा करता है कोई प्रयाण करता है राजा जाते हैं इत्यादि समय में क्या होता है अध्यक्ष के अधीन होकर के जाते हैं सेना जाती है तो एक सेनापति होती है सेनापति के बिना सेना नहीं जाती है। और अन्य अन्य कार्य में सभी कार्य में एक नेता होता है वो नेता ही लेके जाता है ले जाने वाला तो अध्यक्ष प्रधान होते हैं उत्क्रमणादि व्यवहार उत्क्रमण आदि जो व्यवहार है ये अध्यक्ष को मुख्य मान करके होता है अध्यक्ष के बिना उत्क्रमण नहीं करता क्योंकि एक साथ सबको जोड़ना है तो एक ले जाने वाला नियंता होना चाहिए नियंत्रता के बिना अनेक को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता कोई भी दस पंद्रह आदमी हो तो उसके लिए एक नेता तो चाहिए लीडर कौन है ये पूछते हैं कोई गांव है तो उसमें भी एक गाँव प्रधान होता है पंचायत है तो पंचायत का एक अध्यक्ष होता है तो ये सब जगह होता है उसके बिना कार्य नहीं चलता व्यवहार को चलाने के लिए एक चाहिए अब यहाँ क्या है बहुत सारे हैं इंद्रिया है मन है प्राण है फिर ये सारे हैं उसमें कर्म है कर्म कर्मफल इत्यादि बहुत कुछ है ये सारे पोट्री बांध करके ले जा रहे हैं इनके साथ में इनको जाना है तो एक अध्यक्ष तो होना चाहिए कौन लेके जाएगा तो प्राण को नहीं बना जा सकता क्योंकि प्राण तो अचेतन वो स्वाभाविक रूप से उसको ले जाना कार्य संभव नहीं इसीलिए ये मुख्य रूप से अध्यक्ष में लाना ही ठीक होगा श्रुत्यन्तर्गत से विशेष अपेक्षणीय क्यों ऐसा किया क्योंकि श्रुत्यन्दर में ब्रदारण्य श्रुति में ऐसे ही विषय पर विचार करके वहां आत्मान मनुका आत्मा शब्द का प्रयोग किया तो उसका अभी अनुसरण करना ठीक होता है इसलिए हमने ये दोनों का मिला करके अर्थ किया है कोई दोष नहीं इस प्रकार से यहां अध्यक्ष में ही करना चाहिए ये कहा आगे कहते हैं कथम तर प्राणस्तेजसी प्राणस्तेजसीदी श्रुति नित्यदा अब कहते हैं कि ये वास्तव में ये प्राणस्तेजसी श्रुति का अर्थ क्या तेज शब्द का प्रयोग किया तो श्रुति माता का कुछ न कुछ अभिप्राय होगा कि वो जीवात्मा को बोल सकते थे विज्ञानात्मा को बोल सकते थे विज्ञान शब्द जीव शब्द कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते थे ऐसे नहीं करते हुए तेजसी यह का कह रहा है तो तेज का क्या तात्पर्य है इसीलिए उद्घाटन करते हैं पहले से उत्तर दे दिया कि हम तेज शब्द से अध्यक्ष को आवाप क्यों किया उसका उत्तर दे दिया उसके बाद में श्रुदी का यथार्थ अर्थ क्या होगा उसका तात्पर्य अर्थ क्या होगा इसको बताने के लिए सूत्र है भूदेश ये जो तेज शब्द यहां प्रयोग किया यहां छांदों के क्रम में तेज की सृष्टि भूतों में पहले होती है तदयक्षता उस सत्य सद आत्मा ने चिंतन किया तदयक्षता तत्जो तद असृजद तेज की सृष्टि की और उसके बाद तदयक्षता उस तेज ने चिंतन किया तदा आप अस्रजता फिर उसके बाद उन्होंने जल के सृजन किया तद आपा तापाइंद फिर बाद में वो जल, जल देवता ने चिंतन किया फिर उसके बाद अन्नम अस्रजता ऐसा आता है तो ये वहां तेज से आरंभ करके भूत सृष्टि बताई गई है इसीलिए यहां तेज शब्द का ग्रहण करने से श्रुति ये मानती है कि उसके साथ सादा, सारे भूत ग्राम का ग्रहण हो जाएगा सूक्ष्म भूतों का ग्रहण हो जाएगा तो इस अभिप्राय से यहाँ तेज का ग्रहण किया और सूक्ष्म सु, है क्योंकि यहां से जब शरीर प्रयाण करता है दूसरे शरीर के ओर जो दो लोग अंदर की ओर प्रयाण करता है तब सूक्ष्म भूत उनके साथ जाते हैं ऐसा ब्रह्म सूत्र में ही तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में प्रथम अधिकरण में तदंतर प्रतिबत्तो रमघनी संपरिष्क शब्द निरूपणाभ्याम ये सूत्र में कहा गया है पहले से तो वहां यह कहा कि जब ये शरीर यहां से निकलते हैं तो सूक्ष्म भूत भी साथ में जाते हैं ऐसा कहा तो भूतों को लेकर के जाते हैं तो उस दृष्टि से भी भूतों को लेना ठीक है और दूसरा सर्वत्र शास्त्रों में प्रसिद्ध है सूक्ष्म शरीर ही देह देहांतर को प्राप्त करता रहता सूक्ष्म शरीर वहां लिंग शरीर को भी कहा जाता है कर्णग्राम की दृष्टि से लिंग शरीर है और भूतों को जोड़ करके सूक्ष्म शरीर इत्यादि जो भी हो तो ये देहादेहा देहा अंदर में जाते हैं तो कैसे जाते हैं उसका स्वरूप क्या होगा तो सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए वेदांत प्रक्रिया के क्रम से वहां अपंचीकृत पंचमहाभूतों को रहना होगा शब्द आदि रूप में जो तन्मात्राएं हैं उनको रहना होगा तो शब्दादि रूप तन्मात्राओं को जो असर जदा इत्यादि के द्वारा श्रुति ने वहां प्रतिपादित किया इसलिए उन सब को ग्रहण करने की दृष्टि से यहां शब्द तन्मात्राएं भी रहेंगे सूक्ष्म भूत रहेंगे और उन्हीं के साथ में वो ऊपर जाता है और सूक्ष्म भूत रहेंगे प्राण रहेंगे तो अर्थात वहां जीवात्मा भी आ जाता है जीवात्मा को अलग नहीं किया जा सकता तो जीवात्मा आ जाता है ऐसे लक्षित करके मैंने आपको चिंतन करके समझना है लक्षणावृत्ति से लक्षित करके वो भूत शब्द का प्रयोग किया इसीलिए कहा कि भूतेशु तत्श्रुते है ये जो श्रुति जो है ना सारे भूतों को ग्रहण करने की दृष्टि से प्रयुक्त हुई है इसलिए वो कोई दोष नहीं है प्राण तेजस्वी तो सारे भूतों सब प्राण संतो अध्यक्ष तेजसहचरितेशु भूतेशु ये जो प्राण से संप्रक्त अध्यक्ष है संप्रक्त मैंने क्या है संप्रक्त का अर्थ जुड़ा हुआ संपर्क में आ गया सम उपसर्ग पूर्वक है, धातु है ये संप्रक्त प्रच धातु है और उसमें पृक्त हो जाएगा निष्ठा में और सम उपसर्ग संपृक्त जैसा संपर्क करना बोलते हैं ना जो संपर्क शब्द बनता है वो भी इसी से बनता वो संपर्क में वो दूसरा प्रत्यय लगेगा और संपर्क वो होता है जो संपर्क किया गया है संपर्क किया गया संपर्क हो गया तो उसको कहेंगे संप्रक्त तो संपर्क किया गया तो ऐसे ये पास्ट पास पार्टिसिपल होता है तय इसी से संपृक्तः ऐसा कहा संप्रक्त मैंने प्राण के साथ अब संपर्क हो गया संपर्क जुड़ गया जिसका ऐसा अध्यक्ष जिसे अध्यक्ष के बारे में पूर्व सूत्र में कहा वो अध्यक्ष कैसा जाता है तेज सहचरितेशु भूदेशु देह बीज भूतेशु सूक्ष्म वो कहां रहता है किसके आश्रय में रहता है वो तेज सहचरितेश तेज को साथ में लेकर के क्योंकि सा, तेज आरंभ सृष्टि है छंदों के मिश्रिय और वो देह बीज भूत है देह के कारण भूत है वो क्योंकि देह के कारण भूत सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म भूत है भूदाश है।, तो है ना तो देह बीज भूत है ऐसा जो सूक्ष्म था सूक्ष्म भूतों में वो स्थित रहता है इसको दिखाने के लिए वहां तेज शब्द का प्रयोग किया तो तेज शब्द के द्वारा वो लक्षित हो गया लक्षण प्राणस्तेजसीदि श्रुते है कैसे श्रुति है वो प्राणस्तेजसी ये श्रुति है उस वो सीधा वो श्रुदी साक्षात कह रही है कि प्राण तेज में लीन हो तो तेज के शब्द का अर्थ यहां भूतेश तक्षुदेह सूत्र के द्वारा तेज सहचरित भूत देह बीज भूत जो जितने भी हैं सबको लिया गया तो कोई परेशानी नहीं अध्यक्ष वहां आई देता फिर पूछते हैं कि ये जो है ना न यम श्रुति ही प्राण से तेज सी यदि न प्राण संवृत्त से फिर भी आपने एक जोड़ दिया ये, क्योंकि यह मामला जो है बहुत सूक्ष्म है ऐसा कोई भी एक पद है कोई भी चीज ऐसा प्रयोग नहीं किया जा सकता क्यों ये मृत्यु की बात है मृत्यु की बात है ना हमारे जान के मतलब उसी विषय में कह रहे हैं तो जान की बात होने से एकदम ऐसा आप कोई शब्द प्रयोग किया कुछ कुछ बोल दिया ऐसा नहीं चलेगा और दूसरा क्या है ये पता भी नहीं चलता है ये मृत्यु होती कैसी है क्या उसका प्रयोजन है क्योंकि मरे हुए लोग तो आगे बोलेंगे नहीं और जो जिंदा है वो मृत्यु के बारे में बोल नहीं सकते इसलिए ये विषय जो है बहुत सूक्ष्म है उसमें एक एक पदा प्रयोग करते बहुत सावधानी से करना पड़ेगा पूरे श्रुदी का आश्रय लेकर के करना पड़ेगा ऐसे में आपने यहां क्या किया पूर्वादी बोल रहे आपने क्या किया कि श्रुदी तो कह रही है तेज में आपने उस तेज के साथ में प्राण को समृद्ध करके अध्यक्ष को बना दिया अभी कहा ना अभी ये प्राण समृद्ध तो अध्यक्ष ये कहां से लाए इसका उत्तर देना पड़ेगा क्योंकि विषय ऐसा है और कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास तो श्रुति का तोड़ मरोड़ करेंगे तो फिर अर्थ का अर्थ हो जाएगा अब कुछ समझ में नहीं आएगा प्रामाणिक नहीं हो पाएगा इसीलिए बहुत सावधानी से एक एक पद का अर्थ करना तो देखिये भाष्यकार भाष्य भाशि लिखते वक्त कितने सावधान रहते हैं तो उसका अध्ययन करते वक्त हमें भी सावधान रहना पड़ता है उसको जैसा ही समझ रहा है वैसा समझा रहे हो उसी को ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा अपनी कल्पना यहां नहीं जोड़ सकते तो ये एक शब्द भी बदल दिया तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया कैसे क्यों बदल दिया आपने पहले बोला तो ठीक है लेकिन ये प्राण समृत्त हो गया ऐसा कैसे कह तो कहते नष दोषा ऐसा नहीं है आ, कहने का तात्पर्य ये है कि सो अध्यक्ष अध्यक्ष से भी अंतरालय उपसंख्या तत्व ये क्यों ऐसा कहा क्योंकि ये जो सो अध्यक्ष ये जो सूत्र आया ना सो ये सूत्र आया ये सूत्रकार के अभिप्राय से हमने जोड़ा है ये कहते हैं कि सूत्र क्या कह रहा था कि प्राण तेजसी का अर्थ है प्राण तेज में जो होता है तो तेज अध्यक्ष में होता है ऐसा कहा तो ये तेज और प्राण और तेज के बीच में एक अध्यक्ष को भी लाया सूत्रकार ने लाया मूल श्रुति में नहीं है मूल श्रुति में नहीं होते हुए आ, सूत्रकार ने भाष्यकार ने क्या किया अध्यक्ष का अभाव किया अभाव मान जोड़ दिया आगम कर दिया उसको तो अब जो है दो के जगह तीन हो रहा है क्यों है एक तो प्राण है लय होने वाला और वो हो रहा है तेज में लय और इसके बीच में अध्यक्ष को रखा क्योंकि अध्यक्ष सही तेज कुमारना है वहां जो आगे निकलना है ना तो वो अविद्या कर्म पूर्व प्रश्न सही निकलेंगे तो उसी के लिए तो अध्यक्ष चाहिए ऐसा सूत्र के अनुसार हमने कहा है ऐसा भाषाकार अपने को निर्दोष बता कि हमारा दोष नहीं है सूत्रकार ने जो कहा उस अभिप्राय को हमने यहां जोड़ दिया क्योंकि आगे आप अलग कर देंगे तो प्राण अध्यक्ष आया तो वो समझ में नहीं आएगा तो ये तेज जो है वो तो है तन्मात्राए है सूक्ष्म अध्यक्ष भी है अध्यक्ष सहित भी है प्राण भी है तीनों है इसीलिए कहा स्व अध्यक्ष है अभी अंतराल ये जो अध्यक्ष स्व अध्यक्ष है ये जो कहा इसी का अध्यक्ष को भी बीच में उपसंख्यात किया यानी जोड़ दिया गया गिना गया पहले दो थे और एक और जोड़ दिया उपसंख्यात मैंने गिना गया व्याकरण सूत्र में में बहुत जगह ये शब्द आता है उपसंख्यात उपसंख्यात उपसंख्या ऐसे उपसंख्यात मैंने ये ये इतना भी उसमें जोड़ना है कुछ कम रह गया उसको जोड़ना पड़ेगा तो ऐसा ही यहां भी हमने स्पष्ट रूप से जोड़ा तब क्या है तीन हो गया तीन क्या है एक तो तेज शब्द से ही अध्यक्ष को भी मिले अब उसके लिए एक लौकिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यो भी सुघ्नाद मथुरा गथुराया पाटलिपुत्र वर्धति सो भी सुघ्नाद पाटलीपुत्र याद शक्य देवी ये उदाहरण भाष्यकार ने लिया है ये उदाहरण उस समय के जो है जगह को देकर के होता है वो अलग अलग देश जो प्रदेश होते थे वो अलग अलग राज्य तो उन राज्यों को लेकर के ये शब्द प्रयोग किया है अब वो कोई शब्द का तो अभी अर्थ है कोई शब्द का हम अर्थ नहीं जानते तो क्योंकि कोई नाम तो पहले का बदल दिया बहुत सारे नाम तो यहाँ बदला हुआ है हमारे जो भारत के जितने भी स्थानों का नाम है अच्छे अच्छे नाम थे पौराणिक नाम जितने भी थे वो सब जो है मुगलों ने आकर के अपने अपने जो है पिता के नाम दादा के नाम और उनके जो है भाई का नाम कुछ ना कुछ करके सब नाम बदल दिया इसलिए अभी पूर्व नाम क्या था वो नहीं रिकॉर्ड में वही नाम मिलेगा ऐसा हो गया तो ऐसा ही भाष्यकार कह रहे हैं कि ये स्थान का ये और ये पतंजलि व्याकरण भाष्य में भी ये उदाहरण दिया हुआ कई जगह ये नाम दिया हुआ तो सुघ्न नाम के देश थे नगर नगर है वो नगर कहां थे कि मथुरा और पाटलीपुत्र के बीच में मथुरा तो अभी आपको मालूम है यूपी में मथुरा भगवान श्रीकृष्ण का जन्म स्थान और पाटली पुत्र तो पटना है तो पटना तो जो भी बोलते हैं तो है बहुत प्रसिद्ध है बहुत पुराना शहर है तो ये पाटलिपुत्र तो आगे हो गया माने पश्चिम की तरफ हो गया और यहाँ उत्तर की तरफ यहां हमारे मथुरा है तो इसके बीच में सुघ्न नाम के कोई नगर था तो सुघ्न में जाना है तो यो भी गत्वा मधुरा गाडलिपुत्र गए वो व्यक्ति जो है सुघ्न से मधुरा में जाता है और मधुरा से पाडलिपुत्र जाता ऐसा जा रहा है वो यात्रा कर रहा है तो वो क्या होगा तो उसका तो सुनाद पाडलिपुत्र याद ही बीच में मधुरा गया वो ठीक है लेकिन आप कही सकते है कि सुग्न से पाडलिपुत्र चलेगा बीच में मधुरा में जाने पर भी वो मधुरा तो अंदर ही लो हो गया जैसा आप ऋषिकेश से गंगोत्री जाएंगे बीच में उत्तरकाशी पड़ता ही है क्योंकि उत्तरकाशी छोड़कर के कोई गाड़ी में गंगोत्री नहीं जा सकता तो अब तो कहता है कि ऋषिकेश से गया गंगोत्री तो बीच में उत्तरकाशी आ ही गया वो उत्तरकाशी भी गया फिर ये भी गया फटवारी भी गया फिर धरासू भी गया ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं बीच वाला आ गया और तो कोई रास्ता नहीं इसलिए भाषिकार इसी रास्ते में गए होंगे तो ये पक्का रास्ता है मतलब जो सुघ्न से पाटलिपुत्र जाएगा तो बीच में मधुरा आएगा मधुरा होकर के जाना होगा ऐसा ही था पहले तो वो यात्रा करते थे ऐसा है तो इसीलिए यहां भी ऐसा प्राण तो तेज में लीन हो रहा है बीच में अध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष भी उसी में आ ही जाता है उनको लेकर के ही तेज में लीन हो सकता है ऐसा देखिए उसको स्थापित करने के लिए एक तो श्रुति का प्रमाण भी दिया सूत्रकार का जो अभिप्राय है सूत्र को भी लिया और बाद में एक लौकिक उदाहरण भी दिया इस प्रकार कहने में कोई दोष नहीं होता इसलिए श्रुति ने सीधा प्राण से तेज कहा बीच में अध्यक्ष को मान करके कहा इसलिए अब आप कहतेजसी प्राणस्य अध्यक्ष से वेद तेजसिदेश भूतेशु अवस्थान तब इसके इससे क्या अर्थ निकला प्राण ये जो वाक्य है इस वाक्य से प्राण संभृक्त अध्यक्ष सेवा प्राण से संपर्क किया गया जो अध्यक्ष है वो संभक्त जो अध्यक्ष है उसी का ही ये दत् कथन है ये कथन है तेजस देशो भूदेश अवस्थान तेज तेज के साथ जो अन्य भूद भी सम्मिलित है भूदेश तत्दे सूत्र के अनुसार अन्य भूद भी सम्मिलित है ये भूत के शायद अध्यक्ष वहां रहता है उस अध्यक्ष जहां रहता है उसी तेज में वो प्राण लीन हो गया भूतों में लीन हो गया ऐसा समझना पड़ेगा वो भी सूक्ष्म है ये भी सूक्ष्म है इसलिए लीन हो होगा वृत्ति लीन है यहां टीका में द्वितीय पंक्ति में इसका थोड़ा अर्थ करते हैं न ज प्राण से तेजो द्वारा जीव संपत्ति तेजसो भूतद्वय द्वारा परस्मिन्नेव संपत्ति यहां इसका अर्थ जान, विचार करते समय यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि प्राण का तेज के माध्यम से जीव में संपत्ति नहीं है प्राणस तेजसी का इसमें प्राण जो है ना तेज के माध्यम से जीव में समृक्त तो हो गया ऐसा नहीं समझना ऐसा समझने से गलत हो जाए न चाह प्राणस्य तेजों द्वारा तेज के माध्यम से जीव संपत्ति है ऐसा नहीं है स्पष्टीकरण कर रहे क्योंकि ऐसा कभी भ्रम हो सकता है कि तेजसी कहा तो तेज के द्वारा जीवात्मा में जाएगा ऐसा नहीं फिर कैसा है तेजसहा भूतद्वय द्वारा परस्मिन एवं वो क्या है वो आगे जाकर के अधिकरण आएगा ये जो तेज है ना ये भूत द्रव्य भूत जो तेज है ये अन्य दो भूतों के साथ अर्थात छांदोग्य के क्रम के, के अनुसार जल और पृथ्वी इन दोनों के साथ परमात्मा में लीन होना अभिप्राय है परस्याम देवदायम कहना चाहिए आगे इसलिए ये तेज द्वारा जीव में लय करना यहाँ अभिप्राय नहीं है वो तो देवदाय में ले होगा क्योंकि वो जीव से उत्पन्न हुआ नहीं है परमात्मा से उत्पन्न हुआ वहां से आया तो वहीं जाएगा तो इसीलिए वहां इसका स्पष्टीकरण रखना चाहिए कि जीव में तेज लय हो गया ऐसा ना समझे तो जीव में तेज लय हो गया तो ऐसा मुश्किल हो जाएगा तेजो द्वारा जीव में लय होना संभव नहीं है फिर क्या है कि ये तेज सहीद भूतद्वय अंत में जाकर के परमात्मा में लय होगा उसकी बात कहेंगे आगे क्योंकि एक अभी इस, इसकी एक घटक वाक्य अभी बात बाकी है कि प्राण तेजसी तेज परसया दे गया उसका एक घटक वाक्य है वो वाक्य का आप विचार करेंगे आगे तो उसमें बताएंगे जुबान जाकर तेजोग्रहण उपलक्षितेशु भूत जीवस्य प्राणेन सह लय सियादित्य अभिप्रा फिर क्या होता है यहां तेज सहित तेजोग्रहणेन उपलक्षित जो भूत है तीन भूत है हमारे पास तेज उपलक्षण है जिसका उपलक्षण का अर्थ क्या है उपलक्षण मन क्या है स्वग्राहक सदी स्वेतर ग्राहकत्व उपलक्षण होता है आ, तो वो उपलक्षित करके भूदेश जीव से प्राणा भूतों में जीव का प्राण के साथ लय होता जो भूतों में लय होगा प्राण के साथ जीव का तो इसलिए जीव का प्राण के साथ भूतों में लय होगा और बाद में भूत सहित जो प्राण सब है वो परस्त परस में निर्मणित लय होगा ऐसा क्रम है इसीलिए विपरीत नहीं समझना तेज के द्वारा जीवात्मा में लय होता ऐसा नहीं समझना किंतु ये जो जीव है भूतों में जीव का प्राण के सहित लय होता भूतों में लय होता तेज प्रवृत्ति भूतों में उसका संबंध क्योंकि वह भूत उसका आश्रय है वो तभी तो हो जाता है लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं होने से कहीं से जाएगा वो आदिवाहिक आदिवाहिक का अधिकरण भी आएगा आगे तो आदिवाहिक शरीर होता है लिंग शरीर होता है सूक्ष्म शरीर होता है कई शरीर है यहाँ तो फिर वो एक एक जो उत्तरायण मार्ग में जाते हैं वो सब ये शरीर है अग्नि ज्योति अहस्त शुक्ला हनुमा उत्तरायण सब, सब ये एक एक जो है देवताएं वो लेके जाएंगे अब तो वो रश्मि के अनुसार जाएगा इत्यादि सब प्रक्रिया आने वाली इसलिए यहाँ जो विचार कर रहे हैं इसको मन में बिल्कुल स्थिर रखना है तो वो किस क्रम से जा रहा है एक एक करके निश्चय करेंगे क्योंकि तो आगे बहुत कुछ बीच में आ जाएगा तो फिर आप उलझ जाएंगे कि कौन कहा गया वो पता नहीं चलेगा इसलिए यहां तक क्रम रख के अभी ये जो क्रम है इसका भी विस्तार करेंगे सगुण विद्या के विषय में अलग विस्तार करेंगे और निर्गुण विद्या में ब्रह्मज्ञानी के विषय में बोलेंगे कि वो जाते हैं कि नहीं आते हैं इत्यादि बोलेंगे तो अलग विचार तो होगा उसका तो ये मूल है इसी के अंतर्गत फिर विस्तार होगा यहां से जाते वक्त कहां कहां जाएंगे बोलना पड़ेगा फिर वो सभी स्थान बताएंगे कहां कहां रुक करके जाएंगे फिर वहां उनको भोग होता है नहीं होता है शरीर कौन सा रूप मिलता है इत्यादि सारे विचारों इसलिए ये यहां टीकाकर ने स्पष्ट कर दिया आगे भाष्य देखिए कथम तेज सहचरितेशु भूदेशु इतुच्यवता एकमेव तेजस वो ये तो प्राणस्तु अब ये एक वजन को लेकर के प्रश्न करते हैं प्राण तेजसी इसमें एक वजन का प्रयोग किया आपको बहुत सावधानी से यहां चलना पड़ेगा अब एक वजन के प्रयोग में आपने दो और जोड़ करके उसको बहुवजन बना दिया हां। दो एक और एक वचनम एक, एक, एक, एक द्विवचन तो दो और एक में एक वजन द्विवजन होता है और बहुश बहुवचन होता है तो यह बहुशु है ही नहीं यहां एक वचन है तो एक वजन में दो भूत जोड़ेंगे तो बहुवचन होना होना चाहिए अब वजन का क्या होगा वजन बाधित करेगा क्योंकि श्रुदी का जो एक वचन है उसको महत्व रहता है आपका नहीं श्रुदी का एक वजन को बहुवचन कर दिया बहुवचन को एक वजन कर दिया ऐसा नहीं चलता विशेष विषय है, है ना ये श्रुदी ही हम प्रमाण है इसलिए उसका आधार करके जाना है तो एक को बहुवचन कर दिया और तेज के साथ आपने दो और जोड़ दिया ये कैसे कर दिया जोड़ने से बहुवचन हो जाएगा तो फिर सुधी श्रुदी का, का अतिक्रमण होगा ठीक नहीं हाँ तो हम तो श्रुदी अनुसार चलने वाले हैं ना आस्तिक भी है वैदिक भी है और, और, और कट्टर वैदिक है श्रुदी जैसे कहते हैं, वैसे मानने वाले इसको हम इधर उधर नहीं करते तो इसीलिए ते, तेज तेज सहजरितेश भूतेशु यदि उच्चते आप ये कैसे कह दिया हमें समझ में नहीं आती है कि आप तेजों के साथ अन्य भूतों को जोड़ करके ये कह रहे हैं कि जबकि यहां या जबकि यहां तो एकमेव तेजस्तु तो एक ही तेज तेज शब्द तो एक प्रथम एकवचन में तेजस शब्द जो है सकारांत होता है लिंग होता है प्रथम एकवचन में तेजहा रहता है सुभादिप होकर प्राण तेजसी इतना है कहा। तेजस ही कहा और सप्तमी में तेजसी का प्राण तेज में सप्तमी भक्ति का प्रयोग किया श्रुति ने अतः अब इसका उत्तर देना जरूरी है तो वो एक वजन का क्या करेंगे तब उसके लिए सूत्रकार स्वयं बोलते क्योंकि यहां सूत्रकार को तो प्रमाण मानना पड़ेगा सूत्रकार तो यहां हमारे मुखिया है तो सूत्रकार जो बोलेंगे हम स्वीकार करेंगे जब तो श्रुति नहीं मिलती है तो सूत्रकार प्रमाण होगा ने एक दर्शय तो ही न एकस्मिन अब आपको अन्य अन्य श्रुतियों को ध्यान में रख करके श्रुति का अर्थ करना होगा और ये जो जीवात्मा है जीवात्मा यहां से निकलते वत अथवा जीवात्मा यहां जब शरीर में स्थित है उस समय क्या एक भूत में रहता है क्या एक भूत में कभी भी नहीं रहता वो अनेक भूतों से बने हुए भौतिक जो पंचर है उसी में रहता है तो उसमें एक कैसे हो सकता है? एक का नाम लेने पर भी बाकी को लेना पड़ेगा जैसा आप पार्थिव शरीर कहते हैं पृथ्वी अंश यहां ज्यादा है जो पृथ्वी के जितने अंश है वो इस शरीर में ज्यादा है ज्यादा होने से इस शरीर को पृथ्वी में लीन कर देते हैं तो वो अच्छा हो जाता है तो पृथ्वी के साथ जुड़ जाता हम जो खाते पीते हैं ना वो सारे पृथ्वी से बनता है उसका नाम भी अन्न है क्यों अद्य देती अन्न खाया जाता है इसलिए अन्न है और पृथ्वी का नाम भी अन्न है क्यों वो पृथ्वी को ही हम खा रहे और ये शरीर का नाम भी कभी अन्न बोलते हैं अन्नमय भी सौम्य मनाहा इत्यादि में जो कहा तो वो अन्नमय घोष करके अन्नमय इसी को कहते शरीर को कहते तो अन्न शब्द का प्रयोग ऐसा होता अब क्या है यह शरीर में जो कुछ माल है ना ये पृथ्वी को खाने से बना हुआ हम जो खा रहे हैं मिट्टी को खा रहे हैं पृथ्वी को लेकिन क्या है थोड़ा रूपांतरण कर दिया उसमें थोड़ा माल मसाला डाल दिया आ, वो क्या है तो तड़का लगा दिया सब करके उसको थोड़ा रूपांतरण कर दिया मैंने पृथ्वी से जो तत्व मिलेगा वो पेड़ पौधे खाएंगे चावल आदि बनेंगे और सब्जी आदि बनेंगे वो सब बनने के बाद में वो शाक साफ निकाल करके फिर हम उसको चबा करके खाते हैं और ये जो है जाकर के फिर ये शरीर का वो बन जाएगा तत्व तो बन जाएगा ऐसे ही चलता है फिर वो असली मिट्टी को ऐसा नहीं खा सकते ऐसा तो मिट्टी भी खा, खाई जाती है लेकिन इतने नहीं खाई जाती वो छोटे बचपन में मिट्टी खाते हैं अपने सबने खाया होगा नहीं खाया मिट्टी हाँ आपके जो शहर में रहने वाले को मिट्टी खाने को मिलेगा नहीं हमारे गाँव में बहुत मिलता है खाते वो बचपन में खाया है ना इसीलिए नो भगवान जब मिट्टी खाया तभी तो आकर के यशोदा घबरा गई हो जो खोल दिया औरे तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर दिख रहा वो खाली मिट्टी को नहीं खाया तो वो है ना ऐसे गांव में होता आजकल तो ये बच्चों को मिट्टी खाने को मिलता नहीं क्यों उनके भाग्य में नहीं है मिट्टी खा वो बाद में खा भी नहीं सकता जब खाना होता है तभी खाना है उसी उम्र में अब खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा तो उस समय खाना है तो ठीक रहता वो उसका कुछ काम होता है वो भगवान ने अपने आप रखा केवल हम खाते हैं ऐसी बात नहीं आप कोई भी जानवर का बच्चा देखो उस उम्र में जब आएगा वो मिट्टी खाएगा बंदर भी खाते बंदर के जो बच्चे होते हैं वो भी खाते गाय जो होते बचड़े होते हैं वो भी सख्त खाते तो वो मिट्टी का उस समय चाटते हैं उससे कुछ ओल मिलता है वो क्या है मिट्टी में डायरेक्ट बी है बी जो होता है ना बी टोल्व एक धाधु है जो हमारे शरीर को होना चाहिए एक वाइटामिन है तो वो घटक जो है वो मिट्टी में मिलता है स्वाभाविक रूप से इसीलिए उस समय मिट्टी खाएंगे तो वो बीटोल का उस समय का जो है होता है और भी कुछ तत्व मिलते हैं वो डायरेक्ट आपको मिलना चाहिए और बाद में कुछ तत्व ऐसे ही पानी से मिल जाता है जो पानी हम कुएं से निकालते हैं कुएं से निकाल के पीते हैं तो उसमें कुछ धातु हमसे हमें मिल जाता है आजकल कुएं का पानी भी नसीब नहीं है और मिट्टी का ऐसा खाना भी नसीब नहीं है तो वो सब तत्व नहीं मिल जाते हैं फिर बाद में जो है उसको बीटोलवादी पूरा करने के लिए अन्य खाना पड़ता है आ, तो ऐसा कहते हैं इसलिए मिट्टी के पात्र में भोजन बनाना मिट्टी के पात्र में भोजन खाना बहुत उत्तम होता है जो लोग मांस आदि नहीं खाते हैं उनके लिए वो तत्व मिट्टी से मिलता है ऐसा कहते हैं इसमें लिखा इसलिए तो मिट्टी मिट्टी पात्र का होता है आयुर्वेद में भी कोई कोई दवाई मिट्टी पात्र में बनाते हैं और किसी रोगी को मिट्टी पात्र में ही खाने के लिए बोलते हैं विशेष मिट्टी तो उससे खाते समय कुछ अंश उसको मिल जाता है ऐसा था तो इसीलिए ये अन्न तो सभी जगह अन्न है यहां भी अन्न है ये शरीर भी अन्न है वो अन्न होकर के उसको अन्न में मिल जाता है ये शरीर रूप अन्न है पृथ्वी रूप अन्न में मिल जाता है फिर पृथ्वी से होता अभी शरीर हमारा तो गाड़ दिया गाड़ दिया तो वहां पौधा लगा दो तो, तो पौधा जोरदार आता है यह सारे खाएगा वो पौधा और उस पौधा को फिर आप सब्जी बना के खा सकते आप नहीं खा सकते जो दूसरा खाएगा उसको तो खाने वाला रहेगा उसको खा सकते ऐसे चक्कर चलता रहता है इसीलिए ये अन्न है तो इसमें एक भूत नहीं अन्य मतलब अन्न पृथ्वी तत्व तो ऐसा नहीं है ये भूतान से संलिप्त ही रहता है मिश्रण ही रहता है इसलिए कहा न एक में नहीं हो सकता तो जीवात्मा वहां जुड़ता भी है तेज के साथ तो तेज मात्र में नहीं जुड़ सकता तेज सहित अन्य भूत भी वहां चाहिए वो अकेला किसी की बात नहीं है तन सभी जितने भी है वो मिलकर के सर दृश्य इसी को दिखाया है आगे स्मृति दिखाती है तो वही वहां देखना चाहिए कहा प्रश्न प्रतिभान के उत्तर में वहां कहा नहीं एक तेजसी शरीरांतर प्रेपेलाया जीवो अवतिष्ठते दे। देखिए एक ही तेज में शरीरांधर गमन करते समय प्रेपस मैं ग्रहण करने की इच्छा करते समय उस समय में जीवो अवतिष्ठ जीव एक तेज में अवस्थित होता है ऐसी बात नहीं है क्यों कार्य शरीर अनेकत्मक दर्शन क्योंकि बाद में जब शरीर बनेगा वो शरीर तो पंचभौदिक बनता है तो पांच भौतिक शरीर में तो सारे भूत रहे एक का कैसा होता है तो इसलिए एक एक से तो कोई बनेगा ना तो इसलिए कार्य से शरीर से अनेक आत्मगतव तो दर्शना ये देखा गया और दर्शयदस्य येदर्थम प्रश्न प्रतिवचने आप पुरुष अजसहा तो ये, ये इस बात को स्वयं श्रुति दिखाती है श्रुति भी प्रमाण है श्रुति कहती है उस समय जल जो है पुरुष नाम वाला होता है और तेज को पृथ्वी को जोड़ करके वहां जल कहा है तो आप हाँ पुरुष वजसो भवंती ये पंजाग्नि विद्या में आया है पंजाग्नि विद्या में अंत में जब जल अलग अलग स्थानों से गुजर करके जो लोग पर जन्य पृथ्वी स्त्री पुरुष स्त्री इत्यादि में हो करके कोई जल ही पुरुष बन जाता है ऐसा वहां तथ्य अब यहां तेज को नहीं लिया जल को लिया तो जल यहां से चल करके सारे पांच स्तर में हो करके वापस आकर के फिर जन्म लेता है पंजाग्नि विद्या के विषय में आप पहले चिंतन किया वहां एक सूत्र आया था उसके उत्तर में त्रियात्मक भूयस्वाद इतर वहां हमने विचार किया इस विषय कि वो जल कहने पर भी जल मात्र नहीं है जल इतर दो भूत भी उसमें जुड़े हुए हैं त्रियात्मकवाद तीनों स्वरूप है उसका जल की प्रधानता को लेकर के जल कहा गया ऐसा निश्चय किया क्योंकि कर्म में भी जल प्रधानता है भोजनादि में भी जल प्रधानता है सर्वत्र जल प्रधान है और वर्षा में जल है जल जल है आजकल जो जल जल है सब जगह दिखता है तो जल प्रधान होने के कारण वो जल हा, आप हा, ऐसा कहा जल को कहा लेकिन वास्तव में वो तीनों भूतों का सम्मिश्रण है तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है यहां भी तेज लेते समय जल और पृथ्वी दोनों का भी जोड़ हो सकता है श्रुति स्मृति च ऐदम अर्थम दर्शयता दिव्यजन में कहा श्रुति और स्मृति दोनों ही इस विषय को दिखाती है कैसे श्रुति पृथ्वीमय पृथ्वीमय आवोमय वायुमय आकाशमय तेजो मय इत्यादि कुछ ब्राह्मण में शारीरिक ब्राह्मण में पांचवा ब्राह्मण वाक्य है कि वो जो है यहां से जाके जब शरीर ग्रहण करता है वो अलग अलग प्रकार के शरीर ग्रहण करता है जिस शरीर में पृथ्वी अंश ज्यादा है ऐसा शरीर भी ग्रहण करता है जैसा हमारे शरीर है पृथ्वी अंश ज्यादा है इसलिए हमारे शरीर भारी होते हैं शरीर भारी होता है पृथ्वी अंश ज्यादा है तो क्योंकि जो भारीपना है वो पृथ्वी का स्वभाव है अधिक भार होता है और कहते हैं पृथ्वीमय शरीर भी उसको मिलता है पार्थिव शरीर भी मिलता है आपो माया शरीर यदि कोई कर्म ऐसा रहा तो, तो जलीय शरीर मिलेगा जल ही शरीर होगा उसका जल रूप में रहेगा वो जल के आकार में रहेगा और जल में जैसे आकार दिखता है वर्णलोग में जल का आकार दिखता है वो ये जो ये बनता है इसी में जलीय शरीर मिलता है तो जल के रूप में शरीर रहे जैसा हमारे यहां पृथ्वी के रूप में वहां जल के रूप में तो और जलीय शरीर होगा फिर वायु शरीर वायु ही शरीर होता है जो प्रेद पिशाच भूत आदि जो भी होते हैं है। ये वायु में शरीर होते हैं ये वायु के जो झोंका है उसी प्रकार ही वो हैं। वो वायु के रूप में आकर के आप में प्रवेश करते वायु तो कहीं भी प्रवेश करते तो जहां वायु प्रवेश कर सकता है वहां वायु प्रवेश करते वायु के रूप में प्रवेश करते हैं और वो अलग अलग जो है स्तर पर हो रहता है जहां भी हो सकता है तो नीचे के जैसा हवा में वो उसका जो भार कम होते जाता है वो धीरे धीरे ऊपर जाके कम होते जाता है प्रेशर बोलते हैं ना हवा का जो प्रेशर एयर प्रेशर वो तो धीरे धीरे कम होते जाएगा तो ऐसा ही नीचे नीचे आएंगे ज्यादा होगा पानी के नीचे जाएंगे तो और ज्यादा होकर फट जाता है इतना प्रेशर हो जाता है तो ऐसा जो होता है इसी प्रकार ऊपर ऊपर स्तर में जाकर के वो अलग अलग होता है आगे बताएंगे वो अलग अलग स्तर में शरीर होगा वो मन की आपकी जैसे गिदी रहेंगे वो उसी के अनुसार मन के अनुसार होता मानस है मानस शरीर होता है ऐसा में कहा उसको लेके विचार करने की बात तो ये आबोमय वायोमय शरीर हो गया फिर एक विशेष है कि आकाशमय शरीर भी होता है आकाशमय शरीर ब्रह्मलोक में मानते हैं ब्रह्मादी आदि का जो शरीर है आकाशमय शरीर बाकी तो समझ में आता है लेकिन ये ये श्रुदी में एक ही श्रुदी में यहां भी है ऐसे प्रश्नोपरिषद में भी चतुर्थ प्रश्न में है तो आकाश्च आकाश मात्रा च पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च आभश्च आभो मात्रा इत्यादि वहां कहते हैं और तेजस्त तेजो मात्राच वायुश्च वायु मात्रा च आकाशस् आकाश मात्रा वो वहां कहा ऐसा तो आकाश और आकाश मात्रा को अलग किया तो भूत सूक्ष्म का दोनों विभाग किया ऐसा ही यहां आकाशमय शरीर मिलता वो आकाश ही शरीर है जिसका ऐसा व्यापक शरीर मिलेगा और तेजोमय तेज का भी शरीर हो गया था सभी भूतों का बताया ना पृथ्वी आप जल वायु आगा सब हो गया ऐसे ऐसे शरीर मिलता है इसका अर्थ ये ये भूत इसमें प्रधान रहते हैं अन्य भूत इसमें गौण रहते हैं इस प्रकार से दोनों का भाव हो ठीक है स्मृति रवि स्मृति भी है महाभारत मनुस्मृति में कहा अन्न्यो मात्रा विनाशिन्न्यो दशाधा नाम दया स्मृता साधमिद संभवत्युपूर्वश हाँ अण्व मात्रा हा। अण्व मैने अण्वी अण्वी है बहुत मात्रा बहुत छोटा बहुत सूक्ष्म है और उनके आकार भी होते हैं कुछ ना कुछ होता है आकार इसलिए उनको मात्रा कहा मीय इति मात्रा ये कुछ विकार आकार होते हैं सूक्ष्म शरीर पर तो अण्व मात्रा अविनाशीन्य ये मोक्ष के पहले नाश होने वाला नहीं है आ मोक्षांत ये शरीर चलते रहते ऐसे शरीर है कभी भी इसको बीच में कट ऑफ नहीं किया जा सकता वो रहता ही है इसलिए कहा आ अविनाशिन्य ये मात्रा अविनाशिनी है और दशार्धान दु या दशार्ध मन कितना हो गया पांच कि कितना है होते हैं बोले पांच होते हैं पांच कहना चाहिए था संस्कृत में ऐसे होता है कभी कभी आगे का लेकर के पीछे का हैं दशार्थ का तो पांच समझ सूक्ष्म तो है है। पंचभूतों के विषय में कहा और ताभीम इधम सर्वम संभवती अनुपूर्वशाह देखो उन पांचों मात्राओं से मिलकर के ही उनके साथ में रह करके ही ये ते हैं संपूर्ण सृष्टि होती है शाहा, वो जैसे जैसे क्रम से रहना चाहिए उस क्रम से रहते हैं क्रमशः होता है शाहा, क्रम से होता है ऐसे सुधी भी स्मृति भी दोनों कहती है देखिये कितने सुधि स्मृति पुराण इतिहास सभी हमारे शास्त्र में ऐक्यमत्य कितने देखिये कोई किसी का कहीं इधर उधर नहीं है कि जबकि वनस्पति कुछ और स्थान में है महाभारत का कुछ और स्थान में है आप भगवदगीतादी जो अध्ययन करते हैं वो और है पुराण में और है और उपनिषद और है वेद और है साथ में होने पर भी जो मुख्य मुख्य बातें हैं हमारे जो धार्मिक मुख्य बातें हैं उसमें एक ऐकमत्य मिलता है एक ही रूप में मिलते हैं ऐसा कोई इधर उधर नहीं होता और इधर कुछ विशेष होगा तो अलग अलग गा हो के? ये प्रमाण होते हैं परस्पर मिलकर के काम करते हैं ननु अब जो आपने बोला ननु च उपसंतु वागादिशु कर्णेशम्य श्रुत्यंतरम कर्माश्रया दाम निरूपी एक अलग बात है यहां आपने कथा को कुछ और जगह ले गई आप कहते हैं कि पहले इंद्रिया मन में लीन होती है मन प्राण में लीन होते हैं प्राण जो है अध्यक्ष सहित बोधों में लीन होते हैं फिर आगे आप परमात्मा में गए तो हमारा ये जो कर्म है कर्म कहां गया कर्म तो दिख नहीं रहा कर्म तो बीच में आया नहीं ना तो आपने अध्यक्ष को लाया अध्यक्ष को कर्म सहित बोला है भाष्यकार ने लेकिन ये तो कर्म में लीन होना चाहिए था कर्म को लेके जाना चाहिए क्यों ऐसा बृदारण्य उपनिषद में एक श्रुति आती है वो श्रुति जो है ना वो वहां प्रश्नोत्तर होता है वो प्रश्नोत्तर में आर्थभाग का प्रश्न है आर्थभाग का प्रश्न के उत्तर में वहां um, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि यहां से जाते वक्त सब कहां जाते हैं और कहां जाकर के रहते हैं और कहां से उत्पन्न होते हैं ऐसा प्रश्न किया उन्होंने तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि देखो एक कर्म में रहता कर्म में रह करके कर्म से उत्पन्न होते हैं कर्म में जाते ऐसा कहा तो वहां कर्म को लेकर के कहा यह बात नहीं कही इसका मतलब कर्म ही आधार होता है ऐसा लगता है तो आप फिर इसी को यहां बीच में अलग से क्यों कहा ऐसा पूर्वाधि कहता है ये भी आपको स्मरण रखना चाहिए ये सारे विषय मुख्य विषय है अब कर्म को छोड़ दिया तो होगा नहीं ऐसे करके ये प्रश्न है इसका उत्तर देंगे फिर देखिए ओर्णमदमु पूर्णसूर्णमाय पूर्णमेवशिष्य ओ शा शांति शांति